संक्षिप्त महाभारत आदि पर्व भूभार हरण के लिए देवताओं के अवतार ग्रहण के निश्चय वैश्वायन जी कहते हैं जन्मेजय जब नग्नि नंदन परशुराम ने 21 बार पृथ्वी के क्षत्रियों का संहार किया था यह काम करके वे महेंद्र पर्वत पर चले गए और वहाँ तपस्या करने लगे क्षत्रियों का संहार हो जाने पर क्षत्रियों की वंश रक्षा तपस्वी त्यागी संयमी ब्राह्मणों के द्वारा हुई कुछ ही दिनों बाद फिर क्षत्रिय राज्य की पुनः स्थापना हो गई क्षत्रियों के धर्मपूर्वक प्रजापालन करने से ब्राह्मण आदि वर्णाश्रम धर्म ही सुखी हो गए राजा लोक काम क्रोध और उसके कारण होने वाले दोषों को छोड़कर धर्मानुसार शासन और पालन करने लगे स्वयं पर वर्षा होती है समय पर वर्षा होती है बचपन में कोई भी न मरता और युवावस्था के पहले लोगों को स्त्री संसर्ग का ज्ञान भी न होता छत्री बड़े बड़े यज्ञ करके ब्राह्मणों को खूब दक्षिणा देते और ब्राह्मण सांगो पांग त्रिकाण्ड वेद का अध्ययन करते उस समय कोई धन लेकर शास्त्रों का अध्यापन नहीं करता था और न शूद्रों को किस सनिधि में वेदों का उच्चारण ही करता था वैसे दूसरों से बैलों द्वारा खेती का काम कराते थे स्वयं उनके कंधे पर जुआ नहीं रखते थे तथा कमज़ोर हो जाने पर भी घास चारा आदि से उनका पालन करते रहते थे बछड़े जब तक और कुछ नहीं खाने लगते थे तब तक गवें नहीं दुही जाती थी। व्यापारी तौलने, जोखने में बेमानी नहीं करते थे सभी लोग अपने वर्ण और आश्रम आदि के अधिकारानुसार अपना अपना काम करते थे धर्महानि का तो कोई प्रसंग ही नहीं आता था गौों और स्त्रियों को उचित समय पर ही बच्चे होते थे यहाँ तक कि लता और वृक्ष भी ऋतुकाल में ही फलते फूलते थे उस समय सत्युक्त था जिस समय इस प्रकार आनंद छा रहा था उसी समय क्षत्रियों में राक्षस उत्पन्न होने लगे उस समय देवताओं ने युद्ध में दैत्यों को बार बार हराया और ऐश्वर्य से च्युत कर दिया वे न केवल मनुष्यों में बल्कि बैलों घोड़ों गधों ऊँटों भैंसों और मृगों में भी पैदा हुए पृथ्वी उनके भार से त्रस्त हो गई दैत्य और दानों मदोन्मत तथा उच्चृंखल राजाओं के रूप में भी उत्पन्न हुए उन्होंने तरह तरह के रूप धारण करके पृथ्वी को भर दिया और सारी प्रजा को सताने लगे उनकी उच्छृंखलता से पीड़ित और उद्विग्न होकर पृथ्वी ब्रह्मा जी की शरण में गई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 अलग अलग पृथ्वी पर अवतार लो इसके बाद गंधर्व और अप्सराओं को भी बुलाकर कहा तुम लोग भी स्वेच्छानुसार अपने अपने अंश से जन्म लो सब देवताओं ने ब्रह्मा जी के सत्य हितकारी और प्रयोजनानुकूल वचन को स्वीकार किया इसके बाद सबने अं, सबने शत्रुनाशक भगवान नारायण के पास जाने के लिए वैकुंठ की यात्रा की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 भगवान ने तथास्तु कहकर स्वीकार किया इंद्र ने भगवान विष्णु से अवतार ग्रहण करने के संबंध में परामर्श किया तदनुसार देवताओं को आज्ञा दी और फिर वैकुंठ से चले आए अब देवता लोग प्रजा के कल्याण और राक्षसों के विनाश के लिए क्रमशः पृथ्वी पर अवतीर्ण होने लगे वे स्वेच्छानुसार ब्रह्मर्षियों अथवा राजर्षियों के वंश में जन्म लेकर मनुष्यभोजी असुरों का संहार करने लगे वे बचपन में ही इतने बलवान थे कि असुरगण उनका बाल भी बाका नहीं कर सकते थे